ज्ञान ज्ञानी रानंजन शाख चक्षुर्म ये नस्गुर वै नम आज हम पाठ करेंगे श्री चैचन्याचरतामृत से कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरोचित श्रील श्री भक्ति वेदांत स्वामी भूपाद के द्वारा अनुवाद और मध्य लीला प्रथम अध्याय श्लोक संख्या कैसे बोलना है एटी दो सौ क्या बोलते है हिंदी में एटी टूस से श्री राधा खंडरी का का गर्भगृह साब गृह के पीछे क्या क्या है श्री रुक्मिणी बिठल यहाँ पर बिठल रुक्मिणी बोलते हैं लेकिन सब जाएगा राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण शक्ति का नाम शक्ति मान के पहले आते हैं और एक विधि है शास्त्र में कि जब राधा कृष्ण राधा गोविंद राधा गोपीनाथ इत्यादि नाम बोलना है तो पहले राधा नाम बोलना चाहिए तो मुझे मालूम नहीं कहा ऐसे बिठावर के रूप में नहीं बोलना शायद एक देशाचार बोलते है एक विशेष प्रयोग इस देश में हो रहा है। तो रुक्मिणी है और रुक्मिणी देवी गुजरात में रुक्ष्मणी बोलते हैं रुक्मी शायद दूसरा नाम है रुक्मिणी और चेतन्य चरण छिन्न वो भी है न क्यों चेतन्य चरण छिन्न तो किसी जगह में भी हम श्री चैतन्य चरण छिन्न स्थापन करके उनकी पूजा कर सकते हैं लेकिन यहां पर श्री चैतन्य चरण स्थापित एक विशेष कारण है कि इस फंडर पर धाम चैतन्य पदांकित तो भूमि है चैचन्या महाप्रभु स्वयं उनके श्री चरण यह अर्पण किए थे अर्पण किए और शिल भक्ति श्री राम ठाकुर की एक इच्छा थी पूरा भारत वर्ष में चैचन्य पद चिन्ह एक आठ चेतन्य फद चिन्ह स्थापन करना उनकी एक इच्छा थी और उन्होंने केवल कितना सात सात आठ स्थापन किए थे एक मंदिर में वो गया के पास मंदिर गिरी और एक है एक खानायान नाटशाला बंगाल में और एक छत्र भोग में वो चैतन्य महाप्रभु का नदी से ही पूरी गमन के रास्ते में में गंगा के थक पर और एक जाजपुर जाजपुर में एक सिंहाचलम में एक शिवरंगम में और शायद एक दो और लेकिन अभी मुझे याद नहीं है और कहा पर वो सब स्थापन किया है एक लगते गोदावरी गोदावरी के छठ पर रामानंद संवाद की स्थल है अर्थात उस स्थान जिसमें छठन महाप्रभु और रामानंद राय का मिलन था और दोनों के बीच में सर्वोत्कृष्ट प्रेम कथा काबिला और नहीं श्री रंगम में वो चैतन्य चरण चिन्ह जो है वो भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर के शिष्य भक्ति चंद्र सरस्वती का अप्रखट लीला के पश्चात तीर्थ महाराज श्री प्रभा का गुरु भाई कही जगह में चैतन्य चरण चिन्ह स्थापन किया एक है श्रीरंगम में और एक प्रयाग में क्षा स्थल पर और शायद एक वाराणसी में भी है सनातन शिक्षक स्थल में देखा रूप शिक्षा स्थल तो वो एक महान सेवा है अगर कोई उत्साह है आप चैतन्य महाप्रभु और भक्ति श्रीदान सहेश्वर ठाकुर की पूरी कृपा मिल सकते हैं अगर आप और भी चैतन्य क्षरण छिन्न स्थापन करेंगे चैतन्य महाप्रभु के पदार्पण की में तो एक मंदिर के साथ स्थापित हुए नहीं इस मंदिर के साथ कोई स्थानीय भक्त है यहाँ पर हमारे बीच आदि सब आफन आफन काम में चले गए फ्रॉम हि यूस्टैंड हिंदी These uh, footprints of Caitanya Mahaprabhu—they were installed at the same time as the temple. Bhaktivena utthako ane kaha gaura mahat jay shabas thane karalo brahmana rangesh jay shabas thana hare bow ami pranayi bhakta shomne. Artad Bhaktivena utthako ki ek itcha hai. शुद्ध भकत चौरा नारायण इस दान में आते हैं वो तो सब क्या कहना है जिससे भक्ति के लिए अनुकूल होते तो एक है चेचन्य महाप्रभु के सभी पदंकित तीर्थों की तीर्थ यात्रा कर प्रणई भक्त प्रेमी भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु के सब लीला स्थल जाकर वहा चैतन्य महाप्रभु के चरण व्रज पर नमन करना शेर को नमन करना तो ये भक्तिराम ठाकुर की एक इच्छा है तो इस ंडरफर धाम अनादिकाल से पंच सहस वर्षों के पहले से प्रसिद्ध भगवान कृष्ण की लीला स्थल है और आ, और भी धन्य हो गया चैतन्य महाप्रभु का पदार्पण करने से पंच सो वर्षों के पहले तो चैतन्य महाप्रभु का फंड आगमन चैतन्य चाय चाम संक्षिप में उसका वर्णन है चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के पश्चात सर्वप्रथम पुरी धाम जाकर वहां पर कुछ दिन रहे और सार्वभम का उद्धार किया था सार्वभौम बाटा चार्य तो से श्री कृष्ण चैचन्न महाप्रभु निकाल गए थे प्रस्थान किए थे पूरा दक्षिण भारत की तीर्थन की यात्रा करने के लिए किसलिए तो फरि राजा का आचार्य सन्यासियों की स्वभाविक रीति है तीर्थ भ्रमण करना एक विशेष कारण भी था कि चैतन्य महाप्रभु का संन्यास ग्रहण करने के पहले उनके बड़े भाई भी संन्यास ग्रहण किए थे उनका क्या नाम था विश्वरूप और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात शंकरारण्य तो संन्यास लेने के पश्चात विश्वरूप के बारे में घर में शची मातर और तो कुछ भी समाचार नहीं मिलता ऐसे तो ही संन्यास होते है पूर्व काम सन्यास ऐसा ऐसे घर त्याग कभी भी वापस नहीं जाना और कुछ भी संपर्क संबंध नहीं रखना तो विश्वरूप कहा गए उनको धुन करने के लिए अन्वेषण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु दक्षिण देश गए थे लेकिन वास्तव में वो एक होता क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सौ अंतर्यामी हैं, और वे जानते थे कि शंकरारण्य चैतन्य महाप्रभु का पुरुष थोड़ी से प्रस्थान करने के पहले इस भौतिक पृथ्वी स्थल चर्खे उनका स्वयं धाम वैकुंठ धाम लौटे तो चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण देश भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था लुप्त और मुख्य लुप्त नहीं है वो आच्छादित उद्देश्य कृष्ण भक्ति प्रेम प्रचार और फथित जीवन का उदाहरण दक्षिण देश में बहुत ज्ञानी कामिक बौद्ध जैन नास्तिक इत्यादि के तो चैतन्य महाप्रभु तीर्थ भ्रमण करने के क्षो से सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान करने से उदार किए थे तो पूरी से पूरी भारत के पूर्वांचल में तो वहां से करामंडल और देश जो आज का आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बोलते है वहां गए थे फिर जो आज केरला बोलते है वहां भी गए और कर्नाटक और उनकी यात्रा के लगभग दो कन्या के पश्चात यहाँ आय थे खोल भी गए थे महालक्ष्मी का दर्शन करने के लिए तो यहाँ आय थे इस महाराष्ट्र फंश जबिड में है प्राचीन भारत के फंस जॉबिड देश महाराष्ट्र एक है और पंच गौड़ भी है उत्तर भारत गौड़ बोलते हैं और दक्षिण भारत द्रविड़ द्रविड़ देश तो यहां आके चैचन्य महाप्रभु क्या किए थे उसका वर्णन है श्री चैतन्य चार्य चम्र में तथा हो कहा होते कहा लक्ष्मी देखी देखें भगवती लंग गणेश देखी देखें चौर पार्वती थर हाँ श्लोक का शुरू है थ नेक्स्ट next next, next. चेच महाप्रभु का भ्रमण करने का विवरण है तत्पश्चात अर्थात गोकांश आके चेचाने महाप्रभु को गए थे और वहां पर क्षीय भगवती का मंदिर में महालक्ष्मी का दर्शन किए थे और चौपावती नामक अन्य मंदिर में लंग गणेश शंकित का दर्शन किए थे आनंद वहां से महाप्रभु फंडर पर गए जहा उन्होंने प्रसन्ना पूर्वक विठल ठाकुर का मंदिर देख पर फंडर पर शहर भीमा नदी के छठ पर स्थित है कहा जाता है कि जब महाप्रभु फंडर पर गए तो उन्होंने तुकराम को दीक्षा दी थुकाम चेतन्य महाप्रभु का प्रखी समय के क्या लगभग सौ साल के बाद उपस्थित ने कथित हैचार्य महाराष्ट्र प्रांत में अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए है और उन्होंने सारे प्रांत में संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया आज भी थाम की कीर्तन कीर्तन ठोली बॉम्बे में अत्यंत लोकप्रिय है थुकराम श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे और इनकी लिखी पुस्तक आभंग है उनकी संकीर्तन ठोली गोरिया वैष्णव कीर्तन नंदय जैसे ही है क्योंकि वे भी मृदंग तथा कारता के साथ भगवान नाम का कीर्तन करते हैं इस श्लोक में उल्लिखित विठल देव चातुर्भुज विष्णु के रूप है और नारायण है मतलब द्वारकाधीश का अन्य रूप है और द्वारकाधीश चातुर्भुज है ना कौन गाये हैं द्वारका सब गुजरात के बाद अवश्य द्वारका गए हैं और चतुर्भुज नारायण के रूप द्वारकाधीश द्वारकाधीश जब सुधर्म सुधर्म वो उनका सभागृह मतलब जब उनके राजमहल के बाहर चतुर्भुजी है और आपन घर में रुक्मिणी सत्यबामा बाम आदि वाले उनकी साथ उनके खाली द्विभुज है तो द्वारका में उनके खुद के घर के अंदर द्विभुज है और वह चातुर्भुज नारायण रूप धारण करते हैं तो और क्या है छ्य महाप्रभु का फंडफर विवरण में बहुत प्रेमावेशर्तन नहा एक विप्रे कोई लो निमंत्रण श्री चैचन महाप्रभु सदा सदा की भांति नाचे गाय और एक ब्रह्म भावावेश में देख अत्यंत प्रसन्न हुआ उसने महाप्रभु के अपने घर पर भोजन करने के लिए भी बुलाया बहुत आदर प्रभु के भिक्षा खराये लो भिक्षा भिक्षा खरी तथा एक शुभ वर्त पाए लो इस ब्राह्मण ने अतीब समान तथा प्रेम पूर्वक महाप्रभु को भोजन कराया भोजन करने के बाद महाप्रभु को शुभ समाचार मिला माधवपुरी शिष्य श्रीरंगपुरी रंग पूरी नाम से विप्र गृह खरेन्द्र विश्राम श्री चैचन्या महाप्रभु को यह समाचार मिला कि श्री माधवेन्द्रपुरी के शिष्य श्रीरंगपुरी उसी गांव में एक ब्राह्मण के घर उपस्थित थे तो मा ईश्वरपुरी और बहुत सन्यासी और कृहस्व के गुरु थे और ईश्वरपुरी महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी के धन्य कर श्री चेन्या जगत गुरु गौरव महाप्रभु सुनेला चलेला प्रभु थारे दे विप्रगृ हैचन देखेला थारे था याचार सुनकर श्री चैचन्य महाप्रभु तुरंत श्री रंग फोरी को देखने उस ब्राह्मण के घर गए घुसते ही महाप्रभु ने उन्हें बैठे देखा प्रेमावेश दंडा प्रणाम अश्रु फूल खम्फ सर्वंगे फरे खाम <coughs> ब्रह्म को देखते ही महाप्रभु ने जमीन पर दंडवत गिरकर भावावेश में प्रणाम किया उनके शरीर में अश्रु हर्ष खम्प तथा श्री फसी के बिका लक्षण प्रकट थे देखिए विस्मित श्रीरंगठ हीपद बली बचना श्री चेचन महाप्रभु के ऐसे से भावावेश में देखकर श्रीरंगपुरी ने कहा श्रीपद उठे श्रीपद घर गौसाए संबंध चाह ऐ प्रेम गंध नमस्ते श्रीपद धरो धरोम श्रीपद आप श्री माधवेंद्रपुरी से संबंधित जिनके बिना प्रेम की कोई सुगंधा नहीं होती शिल भक्ति श्री राम ठाकुर लिखते है की मध्वाचार्य से लेकर पूज श्रीपाद लक्ष्मी तीर्थ तक की शिष्य परंपरा में केवल भगवान कृष्ण की पूजा चालू हुई इसलिए माधवेन्द्रपुरी को भावमय पूजा का मूल माना जाता है जो माधवेन्द्रपुरी की शिष्य परंपरा में नहीं होता उसमें भाव लक्षण उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती इस प्रसंग में गोसाई शब्द महत्वपूर्ण है जो गुरु गुरुपूर्ण रूपेण भगवान के प्रति समर्पित होते हैं और जिसके पास भगवान की सेवक के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता वह सर्वोत्तम परमहंस कह हैं परमहंस को इंद्रिय चुप्पी से कोई स्वरोका नहीं रहता वह तो भगवान की इंद्रिय छुष्टि में ही लगा रहता है इस तरह जिस व्यक्ति का इंद्रियों को नियंत्रण वा गोस्वामी कहा जा सकता है गोसाई पदवी कभी उत्तराधिकार से नहीं मिलती प्रत्युत प्रमाणिक गुरु को ही प्रदान की जा सकती है वृंदावन के छह महान गोस्वामी शिल रूप सनातन शिल रूप सनातन रघुनाथ भट्ट यहाँ रूप सनातन भाठ राघुनाथ लगे राघुनाथ भट्ट श्री जीव गोपाल भाट तथा दास रघुनाथ थे जिन में से किसी को भी गोस्वामी की पदावी उत्तराधिका में नहीं मिली थी वृंदावन के वे सभी गोस्वामी गुरु के रूप में भक्ति के उच्चतम पद को प्राप्त थे इसलिए ये सभी गोस्वामी गोस्वामी कहलाए इन्हीं गोस्वामियों ने वृंदावन के सारे मंदिरों का शुभ आरंभ किया बाद में इन मंदिरों की पूजा का भाव गोस्वामियों के गृहस्थ शिष्यों को सौंप दिया गया तब ही से गोस्वामी पदा भी वंश अनुगात चली आ रही है किन्तु जो प्रामाणिक गुरु होता है और श्री चंद्र महाप्रभु के संप्रदाय कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करता है, और जिसका अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण है वही गोस्वामी कहला सकता है दुर्भाग्यवश वंशानुगत प्रक्रिया चालू है अथमान वर्तमान वर्तमान समय में इस पदवी का दुरुपयोग हो रहा है एच बोले प्रभु के उठाया खोलो आलिंगन कला गाली खोरी दुहेन <coughs> यह कह कर श्री रंगपुरी ने श्री चैच महाप्रभु को उठाया और उनका आलिंगन किया आलिंगन करते समय दोनों भाव रुदन करने लगे क्षण के आवेश दोहा धैर्य ईश्वरपुर संबंध को शाही जनाये लो कुछ क्षणों बादश आया तो वे शांत हुए श्री चेतन महाप्रभु ने श्री रंग पूरी से ईश्वर फोरी के साथ अपने संबंध के विषय में बताया अद्भुत प्रेम बन्य दुहा उछा ले लो दो मान्य खड़ी दोहे आनंद बसी लो वे दोनों अपने भीतर उठने वाले अद्भुत प्रेम भाव से आप्लावित हो उठे अंत में दोनों बैठ गए और आदुर पूर्वक बातें करने लगे दुविजा ने कृष्ण कथा कहे रात्रि दिनेते दिने इस तरह वे दोनों लगातार पांच सात दिनों तक कृष्ण विषयक कथाओ कथाओ की विवेचना करते रहे कुतुके पूरी तारे खुची जन्मस्थान कोशाए खो को चुके कहने कह कोहन नवद्वीत तो नाम शिवरंग फोरी ने बश खुतु महाप्रभु से उनके जन्मस्थान के विषय में पूछा पुछ तो, तो महाप्रभु ने बतलाया कि नवद्वित धाम उनका जन्मस्थान है साधारण विधि है सन्यासियों का पूर्वाश्रम के बारे में नहीं पूछना इसलिए कौतुके शब्द है श्री माधवेंद्रपुरी संगे श्री रंगपुरी पूर्वे अशी अच्छे लो थे हो नदी अगरी पहले श्री रंगपुरे श्री माधवेंद्रपुरी के साथ नवद्वीप जा चुके थे अथे उन्हें वहां हुई एक घटना याद आ गई जगन्नाथ मिश्र घरे भिक्षा जय करे लो मोचा घंटा था जय खाये लो श्री रंग के स्मरण हो आया की वे माधवेन्द्र फोरी के साथ जगन्नाथ मिश्र के घर गए थे जहा उन्होंने दोपहा का भोजन किया था यह तक कि उन्हें केले की फूलों की बनी खारी का अद्वितीय स्वाद भी याद आ गया जगन्नाथ है ब्राह्मणी थे हो महापति व्यता बदशाल्य हो जेना जगन्माता श्रीरंगपुरी को जगन्नाथ मिश्र की पत्नी भी यद आए वे अत्यंत परायन थी बातशाल्य में तो वे जगन्माता सूर्य थी रंधने निपणा ताशम श्याम नही त्रिभुवने स्नेह कर सन्यासी भोजने उन्हें यह भी स्मरण हो आया की श्री जगन्नाथ मिश्र की पत्नी साक्षी माता भोजन बनाने में निपुण थी उन्हें स्मरण हो आया की वे सन्यासियों से अध्याधिक स्नेह करती थी और उन्हें अपनी पुत्रों के समान भोजन खराती थी तार एक योग्य पुत्र खरे संण्य नाम तार ऑप वायस श्रीरंगपुर यह भी जानते थे की उनके एक योग्य पुत्र ने कम वायस में ही संन्यास ले लिया था उसका नाम शंकरारण्य था शंकरण्य सिद्धि प्राप्ति प्रस्ताव श्री रंगपुरी कहल कहिलो रंगपुरी ने महाप्रभु को बतलाया की इसी तीर्थ फंड में शंकरण्य नामक संयासी ने सिद्धि प्राप्त की अर्थात ने मतलब साधारण दृष्टि से ही मार गए थे सिद्धि प्राप्ति समाधि की श्री चैचन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम विश्वरूप था उसने श्री चैचन्य महाप्रभु के पूर्व ही घर चढ़ कर संन्यास का हंकार लिया था और उसका नाम शंकरारण्य स्वामी था वा सारे देश में भ्रमण करके अंत में पंधर गया जहां सिद्धि प्राप्त करने के बाद स्वाग स्वर्ग धाम सीधर गया दॉ ऑफ मिस्टेक्स इन दिस्टो इन द्रांसलेशन प्रभु कह है पूरा में चेह मौर भ्राता जगन्नाथ मिश्र पूर्व पूर्वाश्रमरा पिता श्री चैचन महाप्रभु ने कहा मेरे पूर्व आश्रम में शंकरा, शंकर शंकरण्य मेरा भाई था और जगन्नाथ मिश्र मेरे पिता थे यही मत दुवे जने इष्ट गोष्ठी करी द्वारका देखी थे चले ल्री रंगपुरी श्री, श्री चेटा महाप्रभु से बातें करने के बाद श्री रंग पूरी धाम के लिए रवाना हो गया तीन चार तथा प्रभु प्रभु के रखे लो भ्रमण भीमा नदी स्नान करे करे विठल दर्शन श्री रंगपुरी के द्वारका गमन की बाद श्री चैतन्य महाप्रभु पंडरपुर में उस भ्रमण के घर चार दिनों तक और रहे आए उन्होंने भीमा नदी में स्नान किया और विठल मंदिर का दर्शन किया तो यहाँ आके एक पुण्य क्रिया है भीमा नदी में स्नान करना और यही चैतन्य महाप्रभु का फंडर फट का आगमन का वृथंत है हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैचन्य महाप्रभु की जय श्री फंडर फोर धाम की जय श्री लभ की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण तो आप सब प्रसाद लेके प्रस्तुत हो फिर और चर्ते दर्शन करने के लिए और हरी कीर्तन करने के लिए हरि कृष्णा